संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व सात और भू का भीषण भीड़ा तथा द्वारा का वध संजय कहते हैं राजन को आते देख क्रोध में भरकर उसकी तथा उससे कहने लगा आह आज इस संग्राम भूमि में, में मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी हुई अब यदि तुम मैदान छोड़कर न भागे तो जीवित नहीं बच सकोगे इस पर सातिकी ने हंसकर कहा मुझे युद्ध में तुमसे तनिक भी भय नहीं है केवल बातें बनाकर मुझको कोई नहीं डरा सकता इसलिए व्यर्थ भगवान से क्या लाभ है जरा काम करके दिखाओ वीरवर तुम्हारी गर्दियां सुनकर तो मुझे आती है। मेरा मन तो तुम्हारे साथ दो हाथ करने को बहुत ही उतावला हो रहा है आज तुम्हें मारे बिना मैं युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हूँगा इस प्रकार एक दूसरे को खड़ी खोटी सुनाकर वे दोनों वीर क्रोध में भर युद्ध करने लगे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 तलवार लेकर आपस में बदलने लगे। वे, वे भ्रांत उद्भ्रांत आविद्ध अप्लुत सिद्ध और आदि अनेकों प्रकार की गति दिखाते नौका पाकर एक दूसरे पर तलवारों के वार करने लगे दोनों ये अपने शिक्षा खुरती सफाई और कुशलता का परिचय देकर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे अंत में दोनों ही ने तलवारों की चोट से एक दूसरे की काट डाली और फिर आपस में युद्ध करने लगे। दोनों ही में थे, उनकी छातियां चौड़ी और लंबी थी अतः वे अपने लोहदंड के समान सुदाओं से आपस में घुस गए मलयुद्ध में दोनों ही की शिक्षा उच्च दर्जे की थी और दोनों ही खूब बल थे इसलिए उनके खम लपेट लगाने और हाथ पकड़ने की कौशल को देखकर योद्धाओं को देख कर भूजाओं को, की की को लपेट कर सिर से, से सिर अड़ा कर पैर खींच कर तोमर अंकुश और लासन नाम के पेट दिखाकर पेट में घुसना घुटना टेक, टेक कर पृथ्वी पर घुमा कर आगे पीछे हट कर धक्का देकर गिराकर और ऊपर उछलकर किया। दे जो 32 कर है, उन सभी को दिखाते हुए उन्होंने की। अंत में सिंह जैसे हाथी को खदेड़ता है उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठी को पृथ्वी पर घसीटते हुए एकदम उठाकर पटक दिया फिर छाती में लात मारकर उसके बाल पकड़ गुए और न्यान में से तलवार निकाली अब वह साप्तिकी के कुंडल मंदिर नस्तक को काटने की तैयारी में था तथा तो सातकी भी उसके पंजे से छूटने के लिए कुम्हार जैसे डे से चाक घुमाता है उसी प्रकार पेशों को पकड़ने वाले भूरी श्रवा के हाथों के सहित अपने मस्तक को घुमा रहा था उसी समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा महाबाभ देखो तुम्हारा शिष्य सात इस समय भूरी श्रवा के चंगल में फंस गया है वह धन्य विद्या में तुम से कम नहीं है आज यदि भूरी श्रवािक सत्य पराक्रम सातिकी से बढ़ जाता है तो उसका विक्रम माना जाएगा श्री के ऐसा कहने पर महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन भू के पराक्रम की प्रशंसा की और फिर श्री वसुदेव नंदन से कहा माधव इस समय मेरी दृष्टि ध्यान पर लगी हुई है इसलिए मैं सातिकी को नहीं देख रहा हूँ क्योंकि तो इस यु की रक्षा के लिए मैं एक दुष्कर कर्म करता हूँ ऐसा करकर श्री कृष्ण की बात मानते हुए उन्होंने गांधी ध्वनुष पर एक पहला बांध चलाया और उससे गुरुश्रमा की उस को काट डाला जिससे वह तलवार लिए हुए था यह देखकर सभी प्राणियों को बड़ा दुख हुआ गुरु श्रमा सात को छोड़कर अलग खड़ा हो गया और अर्जुन की निंदा करने लगा उसने कहा अर्जुन मैं दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था तुम्हारी और तो मेरी दृष्टि ही नहीं थी ऐसी स्थिति में मेरा हाथ काटकर तुमने बड़ा ही क्रूर कर्म किया है जब धनपुत्र राजे संग्रामी के साथ युद्ध करने में लगे हुए भू श्रवा को मार डाला है तुम्हें तो यह अस्त्र नीति साक्षात इंद्र ने सिखाई है या महादेव जी अथवा द्रोणाचार्य तुम तो संसार में अस्त्र धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हो फिर भला दूसरे के साथ युद्ध करते समय तुमने मुझ पर क्यों प्रहार किया मनस्वी लोग मतवाले डरे हुए रथहीन प्राणों की भिक्षा मांगने वाले या दुख में पड़े हुए पुरुष पर कभी बात नहीं करते फिर तुमने जीत पुरुषों के योग्य अत्यंत दुष्कर पाप कर्म क्यों किया सत्पुरुष तो ऐसा कभी नहीं करते सत्पुरुषों के लिए तो उ कामों का करना आसान बताया गया है जिन्हें भले आदमी किया करते हैं द्वारा किए जाने वाले काम होने तो कठिन ही है मनुष्य जहां जहां जिन जिन लोगों की संगति में बैठता है उस पर उन्हीं का रंग और विशेषता कुरुकुल में उत्पन्न हुए हो साथ ही सदाचारी भी हो फिर भी इस समय छात्र धर्म से कैसे डिग गए अवश्य ही तुमने यह काम श्री कृष्ण की सम्मति से किया होगा तो तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं था अर्जुन ने कहा राजन सचमुच बूढ़े होने के साथ मनुष्य की बुद्धि भी बुढ़िया कही है आप श्रीकृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं फिर भी उनकी और मेरी निंदा कर रहे हैं आप युद्ध धर्म को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, तथा तो मैं भी कोई अधर्म नहीं कर सकता यह बात जानकर भी आप ऐसी बढ़की बात बढ़की बातें कर रहे हैं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 अवश्य रखना चाहिए उसके रक्षा होने से संग्राम में राजा की ही रक्षा होती है कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे होने पर मैंने आपको धोखा दिया है तो यह आपका बुद्ध भ्रम ही है जिस समय अपने और परा पक्ष पर के सब योद्धा लड़ रहे थे और आप सातिकी से भी गए थे उसी समय तो मैंने यह काम किया है भला इस समुद्र में एक युद्ध का एक ही के साथ संग्राम होना कैसे तो संभव है आपको तो अपने ही निंदा करनी चाहिए करेंगे अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरी श्रवा ने सात को छोड़कर नरण पर्यंत उपवास करने का निरंत लिया उसने बाय हाथ से बांध बिछा कर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणों को वायु में नेत्रों को सूर्य में और मन को स्वच्छ जल में दिया तथा का ध्यान करते हुए होकर उन्होंने बदली में कोई कड़वी बात नहीं कही तथा अर्जुन को उनकी और भू श्रवा की बातें सहन न हुई उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध प्रकट न करते हुए कहा मेरे इस व्रत को यहाँ तभी राजा लोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे पक्ष का मनुष्य मेरे की पहुंच के अंदर होगा तो कोई पुरुष उसे मार नहीं सकेगा जी मेरे इस नियम पर विचार करके आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए धर्म का मर्म बिना समझे यही दूसरे की निंदा करना अच्छी बात नहीं है मैंने आपकी सशस्त्र पूजा को काट कर कोई अधर्म नहीं किया है बालक अभमन के पास तो कोई भी हथियार नहीं था और उसके रथ और कवच भी टूट चुके थे फिर भी आप लोगों ने उसे मार डाला। इस कर्म को कौन अच्छा से चुपचाप बैठा रहा तब अर्जुन ने कहा मेरा तो प्रेम धर्मराज महाबली भीमसेन और लघु सहदेव के प्रति है वही आपने भी है मैं और महात्मा कृष्ण आपको आज्ञा देते हैं कि आप उसी नर के के पुत्र समान लोकों को प्राप्त हो, कहा, राजन, तुम करने वाले हो, तुम करने सर्वदा प्रकाशमान है, तथा देवगण भी दिन के लिए ललायित रहते हैं उनमें तुम मेरे ही समान गुरु पर चढ़ कर जाओ इसी समय सार्थिकी उठा और उसने निर्दोष भूरी श्रवा का सिर काटने के लिए तलवार उठाई उसे श्री कृष्ण अर्जुन भीमसे अपनी निंदा करने वाले कौरों को ललकार कर कहा अरे धर्मता का ढोंग रचने वाले पापियों तुम जो धर्म की दुहाई देकर मुझसे कह रहे हो कि मुझे भूमि श्रमा को नहीं मानना चाहिए था सो जिस समय तुम लोगों ने सुभद्रा के पुत्र शस्त्रुओं की हत्या की थी उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला कहा लाख मारेगा वनि व्रत धारण करके ही क्यों न बैठ जाए उसे मैं अवश्य मार डालूंगा राजन सातिकी के ऐसा कहने पर फिर कौनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा परन्तु मुनियों के समान वनवासी यशस्वी गुरी श्रमा का इस प्रकार वर्ध करना किसी को अच्छा नहीं लगा गुर ने अपने जीवन में सहस्त्रों का दान किया था और उसका कई बार मंत्र जल से अभिषेक हुआ था अतः वह देह त्याग कर अपने परम पुण्य के तेज से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को आलोकित करता उस लोक में चला गया